श्रुति स्मृति पुरानाल करुणय नमा भगवत्द शंकरशंकर शंकरा ष्यगवुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेव्यादेहाय दक्षिणा ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में तृतीय अधिकरण तक विचार हो गया था उपासना के संबंध में कुछ विशेष बातों पर चर्चा हो रही है प्रतीक उपासना में प्रतीक को आत्मरूप से मानकर उपासना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस विषय पर पूर्वाधिकरण में विचार हुआ था प्रतीक उपासना में प्रतीक मुख्य होता है और प्रतीक का सोच स्वरूप है उसको भी लेकर के उपासना होती है इसलिए प्रतीक उपासना में ग्रहण नहीं है ऐसा कहा यद्यपि मन, आकाश नाम आदि जो भी है ये सब ब्रह्म का ही रूप है ब्रह्म भाव से वहां उपासना है तब भी प्रतीकत्व तो को नष्ट करने जैसे आत्मग्रहण महान नहीं होगा ये कहा तो प्रतीक अपने ही रूप में रहेंगे प्रतीक आत्मा है ऐसा मानकर के उपासना नहीं होगी यही निश्चय किया कि जैसे सुवर्ण के आभूषण अनेक आकार में आभूषण होते हैं सुवर्ण रूप से सभी में एकत्व है किंतु आभूषण के स्वरूप में एकत्व तो नहीं होता आभूषण परस्पर एक नहीं होते वैसे ही यहां भी उपाधि से अवच्छिन्न अलग अलग रूप है यावत काल उपाधि संबंध रहेगा तावत काल उसका भेद माना जाता है इस प्रकार से यहां निर्णय किया है अभी उसी प्रसंग में और कुछ बातें हैं यहां जब उपासना करते समय सभी ब्रह्म हैं तो सभी को ब्रह्म रूप में जाना जाता है और शास्त्र भी यही कहते हैं उस स्थिति में किसी में भी कोई दृष्टि करके उपासना कर सकता है तो वहां उच्च निज भाव का भी कोई अर्थ नहीं होगा ऐसे शंका है उसका उत्तर यहां देना चाहते हैं प्रतीक उपासनाओं को लेकर के कुछ विशेष बातें पहले न्याय निर्णय टीका देखी अहंग्रह उपासनेश्विवा प्रतीकोपासनेश अहंग्रहेणा अनुष्ठानम न्युक्त अहंग्रह उपासना श्रवण मन जैसे अहंग्रहण रूप से यानी आत्म रूप से अनुष्ठान किया जाता है वैसे प्रतीको उपासना में नहीं है ऐसा पूर्व अधिकरण में निश्चय किया। क्योंकि तो वास्ते अधिकरण में जो निश्चय हुआ है उसी निश्चय को लेकर के यहां पूर्व हुआ था इसलिए उसका उत्तर आगे कर दिया ऐसा बता प्रतीका प्रतीक प्रतीकोपासने किम दृष्टि अध्यक्षता मैं संदिघान प्रत्याह तभी अभी प्रतीकोपासनाओं में ही कहा क्या दृष्टि करनी चाहिए प्रतीकोपासना में अलग अलग प्रतीक हैं तो उनमें कौन से में क्या दृष्टि करनी चाहिए ऐसा यहां निश्चय किया जाता है उसका संदेह करके उसका निश्चय किया जाता है तो जैसा बताया है वैसा ही आपको चिंतन करना है किंतु उसमें उत्कृष्ट और निकृष्ट भाव जो आलंबन है और आलंबन में जो आरोप करते उसको लेकर के यहां निश्चय करना चाहे तो प्रतीक उपासनेशे वह किम दृष्टि अध्यस्थ्यता कहां कौन सी दृष्टि अध्यास करनी चाहिए परस्पर धो वहां मिलेगा एक आलंबन होगा और आलंबन में अभ्यास करना होगा तो किस में क्या दृष्टि का अध्यास करना है तो ब्रह्म दृष्टि इत्यादि सूत्र आएगा पहले न्याय संग्रह देखिए आदित्यो ब्रह्मा इत्यादि सनाधिकरण्य विशेष कस्य क्य उपास्यविदी तो विषय आदित्यो ब्रह्मा इत्यादि शब्द आया तो आदित्य ब्रह्म इत्यादि शब्द में समानाधिकरण्य अविशेष है यह समान विभक्ति है दोनों में समान ही है आदित्य प्रथम ब्रह्म प्रथम तो दोनों दोनों में समान अधिकरण्य अर्थात समान विभक्ति अविशेष होने से तय हो कस्य उपास्यत। अब इसमें कौन सा उपास्य है आदित्य ब्रह्म बोला तो यहां आदित्य उपास्य है कि ब्रह्म उपास्य दोनों में समान है यहां कोई निश्चय नहीं हो पाता कि उपास्य यहां कौन है तो समान शब्द का प्रयोग किया है समान विभक्ति में तो ऐसे में कस्य उपास्यम इति विषय है इन दोनों में किसकी उपासना करनी चाहिए प्राणो ब्रह्मा आदित्यो ब्रह्मा मनो ब्रह्मा आदि आदि सब में शब्द आया विभक्ति इसमें समान रहते हैं एक ही प्रकार का स्वरूप दोनों में बताया जाता इसलिए यह उपास्य किसको बनाना चाहिए इत्यादि संशय होने पर विषय सदी उत्कृष्ट निकृष्टो उत्कृष्टमेव उपास्यम फल विशेषवत्व संशय होने पर तो यही निश्चय विचार होगा कि उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों जब पास में हैं तो उत्कृष्ट की ही उपासना की जाती है निकृष्ट की नहीं क्योंकि फल फल विशेष तो उत्कृष्ट से प्राप्त होगा निकृष्ट से नहीं होगा तो उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों सामने है तो उत्कृष्ट को लेंगे निकृष्ट को क्यों लेंगे है ना तो निकृष्ट का निकृष्ट पास ये नहीं होता जो फल के लिए तो उत्कृष्ट के पास ही जाना होता है निकृष्ट के पास नहीं जाना होता जैसे राजा आदि आदिपत राजा आदि है अब राजा के पास जाएगा फल प्राप्ति के लिए वो अलग से कोई और मनुष्य के पास नहीं जाएगा या उसके राजा से निकृष्ट जो है उनके पास नहीं जाए सामान्य व्यक्ति के पास नहीं जाता तो जब दोनों खड़े हैं तो राजा के पास ही पूछा जाता है मांगा जाता है इसलिए यहाँ तो सामान्य में यही समझ में आता है कि आपके सामने दोनों हैं उत्कृष्ट और निकृष्ट तो उत्कृष्ट को पकड़ना होगा ये तो ठीक ही है इत्यानुमाना ये सामान्य नियम से अनुमान ऐसा होता है उत्कृष्ट और निकृष्ट के उपस्थिति होने पर उत्कृष्ट का ग्रहण होता है निकृष्ट का नहीं ऐसे अनुमान होने पर आदित्यादि निकृष्ट बुद्धि विशिष्ट अभी ब्रह्म चोदनावशात फल विशेषाया ब्रह्म संबंधी प्रतीक उपासन उपास्य प्राप्त ऐसे अनुमान है तो आदित्यादि निकृष्ट बुद्धि विशिष्टम अभी किंतु अब यह तो सामान्य नियम हो गया उत्कृष्ट और निकृष्ट में उत्कृष्ट का ही ग्रहण होता है निकृष्ट का नहीं होता किंतु यहां की बात ऐसा है यहां संशय का कारण क्या है यहां आदित्यादि को विशेष करके उसमें ब्रह्म बुद्धि करने के लिए कहा गया तो आदित्यादि निकृष्ट बुद्धि विशिष्ट आदित्यादि से युक्त ब्रह्म की उपासना ब्रह्म के तुलना में आदित्यादि निकृष्ट होते आदित्य तो ब्रह्म केवल एक कार्य मात्र है एक विकार मात्र है और ब्रह्म तो व्यापक है तो ऐसे में यहां यह उपासना की विधि आ गई है विधि आने के कारण यहां विशेष बुद्धि विशिष्ट करके ब्रह्म को उपासना करना चाहिए ऐसा लगता क्यों चौदनाशात्र विधि ऐसा आ गई है चौदना मन विधि आदेश ऐसा आ गया और वो किसके लिए होगा कहते हैं फल विशेष आया ऐसे आदित्य विशिष्ट ब्रह्म के उपासना करने पर निकृष्ट बुद्धि से विशिष्ट की उपासना करने पर कोई फल विशेष प्राप्त होता ऐसा वेद में भी अन्यत्र भी आगम ग्रंथों में भी फल विशेष के लिए अलग अलग उपासनाएं आई है तो जो जो देवदा को आप फल विशेष के लिए प्रार्थना करते हैं वो वो फल प्राप्त होते हैं राजसिक तामसिक आदि भाव से ये गीता में भी कहा है जिस प्रकार के देवता है उस प्रकार के आप आराधना करने पर ऐसा फल प्राप्त होता है ये इसमें ये कहा गया है हमेशा उत्कृष्ट को ही ग्रहण करेंगे ऐसा नहीं है कभी कभी निकृष्ट को विशेष फल के लिए ग्रहण किया जाता है और जहां निकृष्ट को ग्रहण करना वहां ग्रहण निकृष्ट को करना चाहिए तभी फल होता है तो ऐसा फल विशेष के लिए जैसे भूत पिशाच आदि की भी उपासना होते हैं गण देवताओं की उपासना होते हैं शंकर के भूत गणों की उपासना होते हैं अष्टमात्रों की उपासना होती है तो इस प्रकार के अनेक उपासनाएं हैं जो सामान्य में नहीं करते हैं लेकिन विशेष में किए जाते हैं ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है वो तो क्यों की क्यों करते हैं क्योंकि फल विशेष आए फल विशेष प्राप्त करने के लिए उठता है संबंधी प्रतीक उपासन उपास में भी प्राप्त इसलिए फल विशेष के की दृष्टि से यहाँ ब्रह्म संबंधी प्रतीक उपासनाओं में ये आदित्य आदि की भी उपासना हो सकती है ऐसे प्राप्त हुआ क्योंकि आदित्य आदि का विशेष नाम ग्रहण करके यहाँ उपासना कही गई है तो उस अर्थ को समझ करके उसका ध्यान में रखते हुए ब्रह्म संबंधी प्रतीक में उपासना ऐसे हो सकती है ये प्राप्त हुआ पूर्वपक्ष का हुआ। तत्र अभी ऐसा प्राप्त होने पर अब उत्तर में मिखते आदि ब्रह्मस्ते आकाशम ब्रह्मस्ते इदीनादीना द्वितीयश्रुतिया उपासना कर्मत्व कर्मतिकया अभी यहां आदित्यो ब्रह्म आदेशा आदित्यो ब्रह्मदेशा इत्यादि वाक्य में दोनों समान विभक्ति में अर्थात दोनों प्रथम एक में ही है लेकिन इसी प्रकार के अन्य वाक्य आते जैसे आदित्य ब्रह्म उपास्य इसमें आदित्य शब्द में द्वितीय विभक्ति है तो इसमें आदित्य को ऐसा अर्थ कर्म संबंधी अर्थ विशेष आ गया आदित्यादि नामेवा वहां आदित्यादि का ही संबंध में द्वितीय श्रुतिया द्वितीय श्रुति है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में यह द्वितीय श्रुति को विनियोग के लिए लिया जाता है द्वितीय श्रुति है तो द्वितीय विभक्ति के द्वारा श्रुति है यह स्पष्ट कहती है तो द्वितीय श्रुतिया उपासना कर्मत्व प्रतिपादी क्या इस द्वितीय श्रुति क्या कह रही है कि उपासना का कर्म उपासना का विषय आदित्य है ऐसा प्रतिपादन करती है ब्रह्म शब्द से अर्थपरत्व बाधित्व तब तो क्या होगा कि ब्रह्म शब्द का यहां अर्थपरत्व यहां प्रयोजन को बाध करके तो आदित्य ब्रह्मास्ते में तो आदित्य को ही ब्रह्मा, आदित्य को ही उपासना करने के लिए कहा तो ब्रह्म शब्द का अर्थपरत्व को बाध करके प्रत्यय परत्व प्रतिपादितया चि शब्द श्रुत्या उपब्रमितया और इति शब्द जो आया आदित्य ब्रह्मा इति उपास्ते तो ये इति का अर्थ है कि प्रत्यय परत तो प्रतिपादया अर्थात आदित्य को ब्रह्मा मान करके उपासना करना है ब्रह्मा प्रत्यय करके उपासना करनी है ऐसे प्रतिपादन करती हुई इति शब्द श्रुतियों और उपब्रमितया शब्द श्रुति के द्वारा और पुष्ट होकर के और बलवती होकर के निकृष्टम उत्कृष्ट बुद्धिया वेदनीय मिट्टी न्यायानुग्रहितया और पूर्व न्याय तो है कि निकृष्ट को उत्कृष्ट बुद्धि से उपासना करनी चाहिए यह सामान्य न्याय पहले ही बताया जैसे राजा आदि का ग्रहण होता है इसी प्रकार निकृष्ट को उत्कृष्ट बुद्धि से ग्रहण किया जाता कोई राजा को आप जो है ना सामान्य व्यक्ति के नाम से नहीं कहते लेकिन सामान्य व्यक्ति को राजा के नाम से कहते राजा को सामान्य व्यक्ति के नाम से कहेंगे तो वो निकृष्ट हो जाता तो राजा सामान्य व्यक्ति को आप राजा है आप महाराजा ऐसा कहेंगे तो स्तुति हो जाता ऐसा ही यहां सामान्य नियम है तो तीन हेतु हो गया यहां इसी के द्वारा अनुमान बाधा इसी के द्वारा अनुमान का यहां बाध होगा ये अनुमान क्या है चौदना के द्वारा करना है ऐसा बोला चौदना के द्वारा करने पर यहां आदित्यदि विशिष्ट की उपासना होगी ऐसा कहने पर उसको बाध करके असंजात विरोधी दया प्रथम श्रुता आदित्य दयाव चरम श्रुत दया, दया संजात विरोधित ये असंजात विरोधी और संजात विरोधित होता है आपके पास अनेक तर्क है युक्ति है लेकिन सब कुछ होने पर भी कोई विरोध आ गया विरोध आ गया तो जो कुछ आ गया जो कुछ भी निश्चय किया उसको त्याग दिया जाता है अनुमान हो या कोई अन्य प्रकार के न्याय हो इनका सबका असंजात विरोधित्व होना चाहिए अब ये आदित्य ब्रह्म इत्यादि जो श्रुति है या असंजात विरोधितया प्रथम श्रुता आदित्यादय संजात विरोध मतलब जिसका विरोध संजाद नहीं हुआ संजाता मन उत्पन्न हो गया विरोध जिसका वो तो हो जाएगा संजाद विरोधी तो तत्व तो हो जाएगा संजाद विरोधिता और न संजाद विरोधिता असंजात विरोधिता तत्व तो उसमें तृतिया करके असंजात विरोधितया हेदु में कर दिया असंजात विरोधी होने के कारण प्रथम श्रुता आदित्यादय जो प्रथम जो आदित्य आदि प्राणों ने आदित्यो ब्रह्मा इत्यादि जो श्रुत है उसी को लेकर के चरम या संजाद विरोधित्व और बाद में जो सुना गया है चरममन बाद में अंत में जो तो सुना है वो तो संजाद विरोधी है संजाद विरोधी है ऐसा मानकर के यानी आदित्यम ब्रह्मा इत्यादि जो द्वितीय श्रुति है इसमें संजाद विरोधिता होने से प्रत्ययमात्र पर ब्रह्म दृष्टि विशिष्ट विशेषवत्तया उपान ब्रह्म सामर्थ्य लब्ध फल उपास्या विष्णु दृष्टि विशिष्टे व प्रतिमा तब क्या होगा कि वो चरमश्रुति को छोड़ करके संजाद विरोधी होने के कारण उसको छोड़ करके प्रत्ययमात्र पर्रह्म दृष्टि विशिष्ट प्रत्येक के मात्र यानी प्रत्येक के रूप में यहाँ प्रत्यय मतलब यहाँ चिंतन करने के लिए जो आकार बनाया जाता है मन में उसी को प्रत्येक क्या हमें ध्यान करने के लिए कोई आकार बनाना पड़ेगा यानी विचार के द्वारा विचार को एक रूप देना पड़ेगा वो उसी को यहाँ उपासना के विषय में प्रत्यय कहा जाता है ऐसे प्रत्यय सामान्य का अर्थ होता है प्रत्यय अर्थात ज्ञान जो भी आपका थॉट प्रोसेस होता है उसको प्रत्यय गलत तो यहां प्रत्यय मात्र दृष्टि विचार करने के लिए तो प्रत्यय मात्र परब्रह्म दृष्टि विशिष्ट प्रत्यय मात्र में परब्रह्म दृष्टि है यानी आदित्य को ब्रह्म मान करके उपासना कर रहे आदित्य को ब्रह्म मान करके तो यह प्रत्यय मात्र में परब्रह्म दृष्टि होगी और विशेषवत्तया उपास्यमान ऐसे उस दृष्टि से विशिष्ट करके आदित्य की उपासना होगी तो प्रत्येक मात्र है वहां तो आदित्य है ऐसा विशेष मान ब्रह्म सामर्थ्य फल विशेषा अब जब ये ब्रह्म भाव से आदित्य की उपासना करेंगे तो उसमें ब्रह्म सामर्थ्य से एक फल विशेष उत्पन्न होगा अब राजा के पास जाकर के ऐसे स्तुति करेंगे आप तो बहुत बड़े हैं आप तो इंद्र हैं आप तो पुरुषोत्तम हैं आप जैसे जो है कोई नहीं है ऐसे ऐसे कहकर स्तुति करेंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएगा फल विशेष प्राप्त हो ऐसा होता है ऐसे ही आदित्य को ब्रह्म भाव से विशिष्ट करके उपासना करने पर ब्रह्म सामर्थ्य से वो सामर्थ्य जो है ब्रह्म का सामर्थ्य ब्रह्म भाव से आपने उपासना की तो ऐसे ब्रह्म सामर्थ्य से लब्ध फल विशेषा फल विशेषा लब्धा लंबा समास है हाँ, जैसे-जैसे लंबा समास होते हैं, उनको विग्रह करके अलग अलग करना पड़ता है। ये छोटे-छोटे समास बना करके, फिर उसको मिला करके लंबा समास तो एक एक पंक्ति में भी एक एक समास होता है एक पद है वहां तक यहाँ तक प्रत्यय मात्र पर दृष्टि विशिष्ट विशेष वत्तया ब्रह्म सामर्थ्य लब्ध एक पद एक वर्ड माना जाता है उसको लेकिन उसमें कला बहुत सारे ये होता है ऐसे जो समस्त पद आते हैं उनको विग्रह करने के एक तरीका तो आप दोनों तरफ से शुरू कर सकते हैं पहले से भी शुरू कर सकते हैं पीछे से भी शुरू कर सकते पीछे से शुरू कर करने से थोड़ा आसान होता है तो जैसा यहां देखिए लब्ध फल विशेषा लब्ध फल पहले तो फल विशेषा समास हो गया फल विशेष दो फल है तो फल विशेषा फल विशेष में कर्मधारे करना पड़ेगा फल विशेषाह फलानी विशेषा, फला विशेषा ऐसा करना पड़ेगा तो ये विशेषाह फला विशेष फला हा। ऐसा होगा तो फल विशेषा फल विशेष है ये भी कर्मधारे कर सकते है। तो आ, हैं नहीं तो विशेषा एवं फला ऐसा नहीं करेंगे तो फलानाम विशेषाहष्टी समास करेंगे ये फलों का विशेष यह ठीक रहेगा तो कर्मधारे यहां ठीक नहीं बैठेगा क्योंकि वो विशेष और फल में नहीं होगा तो ष्टी समास कर फलाना विशेषा फलों का विशेष है अतः वो फलों का विशेष क्या हो गया तो एक तो कर्मधारा क्या षष्ठी समास हो गया फल विशेषा उसके बाद उसमें लब्ध फल विशेषा इसमें बहुरी करना पड़ेगा लब्धा फल विशेषा यहासा हो वो हो जाएंगे लब्ध फल विशेषाह और देखो कैसे कैसे एक एक शब्द तो जोड़ते जाना तो वो हो जाएगा कोई है अभी कौन है मालूम नहीं कौन तो तब मालूम हो जाएगा जब पूरा बोलेगे अब तो यह है कि किसी में फल विशेष प्राप्त हो गया तो लब्धा फल विशेषा फलानाम विशेषा फल विशेषा फल विशेषा तेज लब्धा हा। तो लब्धा फल विशेषा यहां अच्छा उसके बाद वो लब्ध बल क्या है वो ब्रह्म सामर्थ्या तो अब जो है ब्रह्म सामर्थ्य पद जोड़ना है तो ब्रह्म सामर्थ्य में भी समास हो जाता है ब्रह्मण सामर्थ्य ब्रह्म सामर्थ्य और उसके बाद फिर वो ब्रह्म सामर्थ्य पद बना तो ये लब्ध वाला विशेष क्या है ब्रह्म सामर्थ्याद लब्ध विशेष विशेषा फिर उसमें पंचमी समास करना पड़े पंचमी तत्पुरुष ये फल विशेष कैसे प्राप्त हुआ ब्रह्म सामर्थ्य से प्राप्त ऐसा होता उसके बाद क्या है उपास्यमान अब वो ब्रह्म कैसा है वो उसके लिए कह रहे हैं कि उपास्यमान ब्रह्म तो ब्रह्म सामर्थ्या लब्ध बल विशेषा ऐसा करने के बाद में वो ब्रह्म का विशेषण हो गया ये उपास्यमान ये कथम भूत ब्रह्म है तो उपास्यमान उपास्यमान च्रह्म हो जाएगा उपास्यमान ब्रह्म तो और तस् सामर्थ्या उपास्यम ब्रह्म सामर्थ्या तो उपास्य उपास्यमान ब्रह्म सामर्थ्या लब्ध बल विशेषा ऐसा होता है तो उपास्य मान में वहां कर्मधारे करेंगे उपास्य मान जो विशेषण पूर्वपद कर्मधारे होता है उपास्य उपास्य मानम उपास्यमान ब्रह्म उपास्य उपास्यमान ब्रह्म तो ऐसा तो होगा फिर उसके बाद क्या लिखा है उसके पे, पे, पीछे विशेषवत्तया अभी उपासना का यह विशेषण है कैसे उपासना करते हैं कथम उपास्यमान तब जो है विशेषवत्तया उपास्यमाना तो विशेष विशेषवतया उपास्य मानो तो विशेष रूप से उपासना करना यहां तो तृतीय विभक्ति दे दिया विशेष रूप से उपासना करना तो हमें यहां तक हो जाएगा उपास्यमान ब्रह्म सामर्थ्य लब्ध बल विशेषा इतना एक होंगे और फिर विशेषवत्तया के पीछे हो जाएगा वो विशेषवतया कहा है आ, ये प्रत्ययमात्र ब्रह्म दृष्टि विशिष्ट विशेषवत्तया वो विशेषवत्तया कहा कैसा तो विशिष्ट विशेषवत्तया वो विशिष्ट है कथम विशिष्ट है ब्रह्म दृष्टि ब्रह्मण दृष्टि ब्रह्म दृष्टि तया ब्रह्म दृष्टिया विशिष्टा विशेषवत्ता तो ब्रह्म दृष्टिया विशिष्टा विशेषवत्ता ब्रह्मदृष्टि विशेषवत्ता कर्मधारे होगा और तया ब्रह्मदृष्टि विशेषवत्तया और फिर वो ब्रह्म कैसा है बोले कि पर परम च्रह्म परम ब्रह्म तत्परब्रह्म दृष्टि तद विशिष्टया ऐसा करेंगे फिर उसके पीछे वो क्या है प्रत्यय वो परब्रह्म किस कैसे रूप में मात्र रूप में तो प्रत्यय पर्रह्म तस्या दृष्टि प्रत्यय ब्रह्म दृष्टि तया विशिष्टा प्रत्यय मत पर्रह्म विशिष्ट विशिष्ट तेन विशेष तया ऐसा करके यहां से शुरू करके हो जाएगा मतलब कितने सारे समास हो गए तो सारे समास इसमें समासित मानते हैं तो यह समास का अंदर अंतर्गर्भित अर्थ समझने पर आपको हो जाता ये बीच में दो है ये एक विभक्ति आ गया विभक्ति आ गया तो वहां समास अलग हो जाता तो इस प्रकार से उपास्यमान ब्रह्म सामर्थ्य लब्ध बल विशेष जो उपास्या कोई भी उपास्य हो वहां प्राण हो आदित्य हो या कोई भी उपास्य हो उसमें ब्रह्म सामर्थ्य से फल विशेष प्राप्त होता तो जो जो देवता को आप उपासना करते हैं वो उसी का सब फल मैं ही देता हूं ऐसा गीता में भगवान ने कहा ये अन्य देवता भक्ता ना ये धामा प्रबद्यं दे सदैव भजाम्य हो वर्तमान वर्तम वर्तंत मनुष्या भारती वो अलगे यो यो यामिया तनुभक्त श्रद्धयाचित तलाम श्रद्धा ताव विदा स तया श्रद्धयाुक्त तस्राधन लदक्का मयिता मेरे द्वारा ही ये दीया कौन देने वाला तो मई हु अब श्रद्धा भी मैं देता हूं जो जो तनु को उपासना करना चाहते हैं यो यो याम याम धनु भक्ता श्रद्धयाचितुम इच्छ श्रद्धा से अर्चना करना चाहते हैं तो मैं उनको श्रद्धा भी दे देता करो कोई बात नहीं आप किसी का भजन करो शिवजी का भजन करो गणेश जी का भजन करो सूर्य का भजन करो किसी का भी भजन करो देवी का भजन करो भजन करो वो श्रद्धा हम देते हैं और सतया श्रद्धयायुक्ता और मेरे द्यौरा दी हुई जो श्रद्धा है उसी श्रद्धा के द्वारा वो तत्व आराधना भी खते उस देवता उस भगवान के उस देवता के आराधन करते और फिर उसके बाद जो उसमें फल प्राप्त होना है मैं ही वीतान हितान तो मैं ही उसके बाद फल भी प्रदान करता हूं सब कुछ प्रदान करता हूं ऐसे कहा तो इसी प्रकार यहां जो भी उपासना करते हैं उसमें ब्रह्म दृष्टि करने पर ब्रह्म दृष्टि करने पर वो फल ब्रह्म दृष्टि के फल हो जाता है दृष्टि करने में फल हो जाता है अब कोई भी पत्थर को भी भगवान मान के पूजा करेंगे वो भगवान मान के पूजा करने का फल आपको मिलेगा अब किसको पूजा कर रहे हो वहां ने उसका नहीं फल मिलता वो उसी को भगवान मान करके पूजा करने का फल इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सबको भगवान मानने की प्रथा है और मान के पूजा करने का फल भी मिलता ऐसा होता ये आश्चर्य है किसी को भी आपको पेड़ को भी भगवान मान के पूजा करो रोज पूजा करो फल मिलता और कोई पत्थर को मान करके पूजा करो नदी को मान के पूजा करो किसको मान के आप पूजा कर रहे हैं नहीं क्या मान के पूजा कर रहे हैं उसी के अनुसार फल मिलेगा क्योंकि ये भगवान ने भी कहा है ना आप कुछ भी मान को करो तो मेरे ही पूजा हो जाएगी और मैं फल देता हूं, इतना गारंटी तो मैं देता हूं आप किसी को भी करो आपके प्रसन्न जो है उसका हम बाधा नहीं रखते आप मेरे पास आ जाए ऐसा नहीं आप वो घूम फिर करके भगवान के पास ही जाएगा जब किसी की भी पूजा करेंगे तो वही तो बोला ना जो जो भक्त को पूजा करते हैं और वो मेरे पास आ जाता है अंत में वो बात अलग है लेकिन उस समय ऐसा है आपको जो प्रसन्न है वो आपके प्रसन्न के अनुसार पूजा करे तो फल देने में हमारा कोई पक्षपात नहीं हम तो सबको बराबर फल देते इसीलिए यहां क्या है यहां उपनिषद उपासना में सारे ब्रह्मदृष्टि अधिक है तो ब्रह्मदृष्टि से आप उपासना करने के कारण उस सामर्थ्य से वो लक्त फल विशेष हो जाता चिंता करने की आवश्यकता नहीं ब्रह्म दृष्टि से आपने किया फल आ जाएगा उपासना किसको कर रहे हैं आदित्य के कर रहे हैं? आदित्य की उपासना कर रहे हैं लेकिन ब्रह्म दृष्टि से किया तो वो फल विशेष आ गए वो फल विशेष क्या है ब्रह्मज्ञान मिलेगा अंत में जाके मोक्ष मिलेगा ध्यान होगा और उसमें सब मिलेगा ऐसा होगा इसलिए गुरु को भी benzina, गुर ब्रह्म मानकर गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु तो ब्रह्म मान करके गुरु की उपासना करेंगे तो भी फल मिलता है किसी और की नहीं करते केवल गुरु की करते तब भी फल मिलता है तो ब्रह्म दृष्टि प्रमुख है ब्रह्म दृष्टि है ना वो विशेष um. तो उपास्या विष्णु दृष्टि विशिष्ट व प्रतिमा इतुक्तम अभी प्रतिमा तो कोई फल नहीं दे सकती प्रतिमा तो पत्थर है वो फल क्या दे उसको तो क्या पता है आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे आप घी चढ़ा रहे हैं कि दूध चढ़ा रहे कि पानी चढ़ा रहे हैं कि क्या चढ़ा रहे हैं उनको प्रतिमा को कुछ भी पता नहीं लेकिन भगवान को सब पता है ऐसा होता है तो वो प्रतिमा के सामने आपने भोग रखा उसको क्या पता है कि ये घी से बनाया हुआ है कि क्या है कुछ नहीं पता होता लेकिन भगवान को मालूम होता मालूम होने वाला कोई है इसलिए वो हम प्रतिमा फल नहीं देती है फिर कौन है वो ब्रह्म दृष्टि विशिष्ट वो ब्रह्म दृष्टि विशिष्ट जो करने के कारण वो प्रतिमा में शक्ति आ जाता है वो भगवान के कारण आ जाता वो सामर्थ्य से आ जाता वो फल होता है ऐसा तो फल आपको तो पक्का मिलेगा इसलिए करना क्या है उपास्य तो आदित्य है और दृष्टि उत्कृष्ट दृष्टि के कारण ब्रह्म दृष्टि करनी है तो ब्रह्म दृष्टि को करके आदित्य की उपासना हो ये साफ स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रह्म की उपासना नहीं है ब्रह्म दृष्टि से आदित्य की उपासना जो उपास मूर्ति जो आकार है वो प्रत्यय आलंबन तो आदित्य है ऐसा करके उपासना करते हैं और ये उपासना कहीं अलग अलग भेद में अभी हम जो भी पूजा पाठ आदि करते हैं सब ऐसे ही आता है इसी के लिए सूत्र है सूत्र देखिए ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म दृष्टि ही आदित्यादि आलंबनों में करना चाहिए करनी चाहिए क्योंकि उत्कर्षात ब्रह्म दृष्टि ही श्रेष्ठ है कि उत्कर्ष और निकृष्ट की दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि को उत्कर्ष मानते सबसे श्रेष्ठ मानते इसलिए उस दृष्टि से उपासना करनी चाहिए भाष्य में देखिए ेशु एवं उदाहरणेश अन्य संशया कहते हैं जो पिछले अधिकरण में जिन उदाहरणों पर हमने विचार रखे हैं उन्हीं उदाहरणों पर अब मतलब दोनों अधिकरण उनके अधिदेश करते तो ये अधिदेश अधिकरण होगा तो पूर्व अधिकरण में जो बातें कही गई हैं, उसमें कुछ विशेष बात करनी है क्योंकि एक अधिकरण में एक मामला को लेकर के ही विचार किया जाता वो एक अलग केस बनता है अलग विचार उस मामला को पूरा करने के बाद में फिर उसमें कुछ विशेष होगा तो दूसरा केस फाइल करना पड़ेगा फिर वो केस नहीं चलेगा दूसरा केस फाइल करेंगे फिर वकील को अलग फीस देना पड़ेगा फिर वो अलग अपना जो है प्रस्तुत करेगा नहीं तो वो एक ही से नहीं चलता वो हम यहाँ देखते हैं मीमांसा दर्शन में जहाँ इसी प्रकार ही मीमांसा दर्शन भी है मीमांसा दर्शन में भी ऐसा है एक मामले का अंदरगत कोई छोटी छोटी और और मामला आ गया तो सब मामले के अलग अलग, अलग अधिकरण छोटा छोटा होगा लेकिन अधिकरण अलग रहेगा क्यों उसका पूर्व पक्ष इसका पूर्व पक्ष उसका तर्क इसका तर्क तो सारे जो पॉइंट सब अलग रहेगा तो फिर वो उसके साथ मिलाने से बिड़क हो जाते चलो अधिकरण को व्यवस्थित करके अब ये तो पिछले बार पिछले अधिकरण में बोल सकते थे ये अलग मामला बनाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन ये इसमें अलग पूर्व पक्ष रहता है इसलिए अलग करके अधिदेश किया उदाहरण तो वही है लेकिन उसमें यह विशेष है किम आदित्यादि दृष्टो ब्रह्म ने अध्यसित यह प्रश्न क्या है कि आदित्यादि दृष्टिया ब्रह्म में अध्यास करनी चाहिए क्या हमारे पास आदित्य भी है ब्रह्म भी है दोनों समान विभक्ति में सम दिखता समान विभक्ति का अर्थ क्या है जो आदित्य है वह ब्रह्म है ऐसा दिखता है आदित्य है, है ऐसा बोला तो इसीलिए समान विभक्ति होने से ये विकल्प सामने आ जाता है कि आदित्य आदि दृष्टि ब्रह्म में कर सकते हैं अध्यास कर सकते हैं अध्यक्ष द्या अध्यास कर सकते अथवा ब्रह्म दृष्टि आदित्य आदि अथवा ब्रह्म दृष्टि आदित्य आदि में कर सकते हैं क्योंकि दो मान करके तो उपासना नहीं होगी या तो ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करनी पड़ेगी या आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करनी पड़ेगी दोनों में से एक करना पड़ेगा उपासना में एक ही चाहिए क्योंकि दो दो के साथ में उपासना नहीं होती समान प्रत्यय आवृत्ति को वासना करते कहते समान प्रत्यय जो है ना तत्व प्रत्यय एकदान दा, ध्यान जैसा बोला उसी प्रकार एक ही निरंतर प्रत्यय समान प्रत्यय रहना चाहिए अब उसमें आदित्य में कभी ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म में कभी आदित्य दृष्टि ऐसा नहीं होता समान प्रत्यय नहीं हो उपासना नहीं होगी इसीलिए जो भी उपासना की देवता है वो एक ही होना चाहिए ये ब्रह्म दृष्टि करनी है कि आदित्य में ब्रह्म दृष्टि अथवा ब्रह्म में आदित्य दृष्टि ऐसा संशय हो गया तो कुतः संशया बोलते हैं आपको ये संशय होने की क्या इधर क्या मिला आपको संशय का कारण क्या है बोलते ना संशय का बहुत कारण है कि सामानाधिकरण कारण अनवधारणा। यहां ना ये आदित्यो ब्रह्मा प्राणो ब्रह्मा विद्युत ब्रह्मा इत्यादि समान अधिकरण में यानी समान विभक्ति में रखा अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि श्रुदी ने यह समान विभक्ति में क्यों रखा कि आदित्य को ब्रह्म मानना चाहता है कि ब्रह्म को आदित्य मानना चाहता है कौन सा करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा तो आदित्य ब्रह्म इत्यादि में सामान अधिकरण्य समान विभक्ति का जो धर्म है उसको समान अधिकरण्य बोलते हैं। तो समान विभक्ति रहने की स्थिति ऐसा बोल सकते हैं उसी को बोलते हैं सामान तस्मिन समान सामान अधिकरण्य में कारण अनावधारणा कारण कुछ मालूम नहीं हो रहा हमें कुछ ऐसे अवधारणा कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये समान विभक्ति में क्यों रखा क्यों अत्र देखिए ब्रह्मशब्द से आदित्यदि शब्द ही सामानाधिकरण्य में उपलभ्य थे यहां देखो ना ब्रह्म शब्द का आदित्य आदि शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य प्राप्त होता है जैसे आदित्यो ब्रह्मा प्राणो ब्रह्मा विद्युत ब्रह्मा इत्यादि समान विभक्ति निर्देशा ये समान अधिकरणे का कहा समान विभक्ति का निर्देश है तो अभी यहां जो है ना आदित्यो ब्रह्मा बोला तो आदित्य ब्रह्म है ऐसा भी आप अनुवाद कर सकते हैं संस्कृत है आदित्य ब्रह्म है ऐसा अनुवाद कर सकते और ब्रह्म आदित्य है ऐसा भी कर सकते इसमें कोई बाधा नहीं तो आदित्य इस ब्रह्मा और ब्रह्मा इस आदित्य ये हो जाता है अब इसमें दोनों में अर्थ में भेद होता है आदित्य ब्रह्म है बोलना और ब्रह्मा आदित्य बोलना अस्तित्व तो लगेगा इसलिए इसीलिए होता है इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है कौन पहले बैठेगा न तो अत्र आंचसम सामानाधिकरण्यम अवकल्प्य थे यहां जो है ना ये सामानाधिकरण्य बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा न तो अंतसम आंतसम मान स्पष्ट जो अंतसा यानी स्पष्ट रूप से ठीक रूप होने को कहते हैं अंतस समंतम बोले तो सब कुछ अच्छा है सब कुछ ठीक है तो उसी में सम विना बोलते हैं अंतस एक अव्यय जैसा प्रयोग करते हैं तो आंतसम सामानाधिकरण्यम अवगलपत ये स्पष्ट समान आदि का स्पष्ट ज्ञान यहां नहीं हो रहा है अर्थांतर वचनत्वाद ब्रह्म आदित्य शब्दाना क्यों ऐसा स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यह ब्रह्मा आदित्य शब्द है ना यह अर्थांतरवाची है ब्रह्म शब्द कुछ और कहता है आदित्य शब्द कुछ और कहता है दोनों का अर्थ में भेद है तो अर्थांतरवाची वचन है यह आदित्य आदि शब्द इसलिए यहां दोनों लगा करके बोल दिया तो किसको क्या करना यहां समझ में नहीं आता जैसे कि नहीं भवदी गौर स्वहा सामानाधिकरण बोलते हैं अब उसको स्पष्ट कर रहा है कि अभी कभी हो सकता है आपको ये वाक्य का तात्पर्य समझ में नहीं आया क्योंकि आपको तो बहुत स्पष्ट दिखता है आदित्य ब्रह्म मनी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं जो तो दो शब्द है आदित्य ब्रह्म ऐसा बोला था, बोला जाता है आपके भाषा के अनुसार किंतु संस्कृत के अनुसार आदित्य ब्रह्म बोलने से ब्रह्म आदित्य है और आदित्य ब्रह्म है दोनों अस्त हो सकता है कहते हैं कि यहां जो है ना ये दो शब्द का अर्थ अलग अलग है जैसे गौर अश्वहा सामान अधिकरण गाय और अश्व ऐसा बोला तो गाय और अश्व दो शब्द का समान विभक्ति में प्रयोग करने पर दोनों में आपस में समान अधिकरण यह ठीक नहीं लगता क्यों दो भिन्न भिन्न वस्तु है भिन्न भिन्न वस्तु को कैसे गौर अश्वहास्थी या अश्वहा गौर अस्थि ऐसा कह सकते हैं क्या ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता ऐसा ही तो यहां है आदित्य ब्रह्म है या ब्रह्म आदित्य है अब कुछ ना कुछ आदित्य को ब्रह्म मानने के लिए ब्रह्म आदित्य मानने के लिए कुछ ना कुछ, कुछ तो संबंध बोलना पड़ेगा अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है ना आप बोलते हैं कि यहां ऐसा है तो यहां प्रश्न करने वाले पूछते हैं ननो प्रकृति विकार भावाद ब्रह्म आदित्या मृरावादिवत स्या गौराश्यों के समान थोड़ी है या यहां गौराश्यो में क्या है जो बैल है बैल से घोड़ा का कोई संबंध नहीं है बैल अलग है घोड़ा अलग है कैसे होता है या दो अलग अलग है तो उसका कोई आपस में संबंध नहीं क्योंकि संस्कृत में गौ शब्द का दोनों अर्थ होता है ऋषभ भी अर्थ होता है गाय भी अर्थ होता है पुललिंग में ऋषभ है, है और स्त्रीलिंग में गाय है तो प्रकृति विकार भाव संबंध तो है ही नहीं तो यहाँ ब्रह्म और आदित्य में प्रकृति विकार भावात ब्रह्म और आदित्य में प्रकृति विकार भाव हो सकता है ना जैसे ब्रह्मा आदि ब्रह्म से लेकर के सारे सृष्टि आई है तो आदित्य भी उसी में है जैसे मृत शराब आदि के समान मृत और प्याला आदि मिट्टी और प्याला आदि के समान तो वहाँ कार्यकारण भाव हो सकता है तो कार्यकारण भाव से समान हो सकता है जैसा जो घड़ घड़ है बना हुआ मृत्तिका से तो उसमें यह कहा जा सकता है मृत घट ऐसा कहा जा सकता है तो मृत्तिका से बना हुआ होगा तो मारदव ऐसा बोल सकते हैं तो घड़ मारदव घा से बनाया हुआ तो मृत्तिका मृत्तिका उसे युक्त घड़ है ऐसे सब कहा जा सकता है तो इसमें कोई दोष नहीं है आ, दोनों में सामान अधिकरण संभव है क्योंकि आदित्य और ब्रह्म में परस्पर कार्य कारण भाव है बोलते हैं नुच्य ऐसा नहीं होगा ऐसा सामान अधिकरण यहां नहीं है क्यों विकार प्रविलयो ही एवं प्रकृति सामानाधिकरण्याद्या तब तो क्या हो जाता है ऐसे में तो विकार का प्रविलय होता देखिए कितना छोटा सा मामला आपको लग रहा था भाष्यकार ने पूरा वो मामला को खोल करके बिल्कुल सीरियस केस बना दिया मैंने तो प्रॉब्लम बहुत है इसमें ऐसा बता दिया नहीं तो आदित्य ब्रह्मा कोई एक बोल दिया अर्जुन तो तो श्री के आदित्य को ब्रह्ममान की उपासना करो या ब्रह्म को आदित्यमान की उपासना करो मामला ठीक है लेकिन उसमें से वो सामान अधिकरण ने से क्या क्या निकाल दिया अब वो सामान अधिकरण ने दोनों समान विव्यक्ति में रखा अब कोई पक्षवाद करने के लिए कोई कारण तो चाहिए ना आदित्य के साथ जाओ या ब्रह्म के साथ जाओ किसके साथ जानो किसको मुख्य बनाना किसको गौण बनाना तो प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है तो ये सब देखना पड़ेगा तो ऐसा में ये तो हो गया और दूसरा तो सभी जानता है कि प्रकृति विकार भाव आदित्य और ब्रह्म में है तो प्रकृति विकार भाव से दोनों का संबंध हो जाएगा संबंध होने पर मृ्छरावादी के समान कर दिया ठीक है उसमें क्या है तो क्या है कि आदित्य तो विकार है और ऐसे विकार ब्रह्म का विकार आदित्य को ब्रह्म मान के उपासना करो ये ठीक ही तो है बोलते ऐसा नहीं ये ऐसा ठीक नहीं होता है इसमें मामला और गड़बड़ है क्या होगा कि हमें यहां उपासना करनी आप ज्ञान को और उपासना को कंफ्यूज नहीं करना भाष्यकार देखिए पिछले अधिकरणों में ज्ञान का ज्ञान और उपासना का भेद कैसा कैसा होता है सब बता नहीं तो आपकी ज्ञान की दृष्टि से यहां कोई मामला बनता ही नहीं केस बनेगा नहीं क्यों ये क्या है ठीक है आदित्य तो हम सभी को ब्रह्म मानते हैं तो आदित्य को ब्रह्म मानने में क्या हानि है आदित्य को ब्रह्म मानकर के भरगोद में ही हम ध्यान करेंगे उसमें क्या है कोई दोष तो है नहीं ना लेकिन यहां जो है ज्ञान का प्रसंग नहीं अमृत शराब आदि का दृष्टा यहां चलेगा नहीं वो तो ज्ञान का प्रसंग में यह न श्रुदम श्रुदम भावियावदम वित्ञातम विज्ञातम वो वहां कहा हुआ है और वो अमृत शराब को सारी मृतिका से बने हुए सबको मृतिका मान करके करने की बात जो है ना उपासना की बात नहीं वो ज्ञान की बात है और यहां उपासना के मामला उपासना के मामला होने से यहां वहां से इधर नहीं आए हाँ ऐसा कंफ्यूज नहीं करना था बोलते हैं यहां क्या है उपासना करनी है ना हाँ तो उपासना करने का प्रसंग आ गया वो प्रसंग में आपके ज्ञान की बात नहीं चले वहां विकार भाव नहीं माना जाता क्यों यदि विकार भाव मानेंगे और उसमें समान अधिकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा तत्व तो बसी जैसा हो जाए वो दोनों मिलके एक ही हो जाएगा फिर दो बचेगा नहीं दो तो मिलके फिर वो हो जाएगा तो ब्रह्म भाव में हो जाएगा सदभाव में हो जाएगा दूसरा बनेगा नहीं ऐसा यहां नहीं चाहिए हमें यहां दो चाहिए एक तो आलंबन चाहिए और दूसरा उसमें चिंतन करने के लिए उपास्य उपासना भाव और उपास्य दो चाहिए इसी के लिए कहते हैं कि विकार प्रविलो ही एवं ये यदि आप इस प्रकार मृक्षरावादी की बात करेंगे यहां तब तो आदित्य आदि जो विकार है ना उसका प्रविलय ही हो जाए वो तो फिर रहेगा ही नहीं आदित्य तो, तो ब्रह्म हो गया आदित्य कहा आदित्य नहीं तो विकार प्रविलयो ही एवं प्रकृति सामानाधिकरण याद क्यों प्रकृति के साथ कारण के साथ यदि कार्य का सामानाधिकरण दिखाया जाता है तब तो वहां उसका प्रविलय विवक्षित होता अर्थात हम कहते हैं ये मिट्टी का क्या है यानी क्या घर क्या है तो मृत ऐसा बोल दिया तो ये घर का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं ये मिट्टी है ऐसा होता सुवर्ण एवा यह सोना का ही है उहार आदि उसमें विवक्षित नहीं होता तो उसका लय हो जाता उसका पूरा इंपॉर्टेंस चले जाता है तो प्रगति के साथ विकार का सामान अधिकरण में ये दोष है तो बात तो ठीक है कि आदित्य आदि ब्रह्म का विकार है लेकिन यहां ऐसा नहीं करना तदस्य प्रदी का अभाव प्रसंग मोचामा ये प्र... पिछले अधिकरण में भी हमने बताया था तब तो प्रदीक का अभाव हो जाए। वो आपने आप उसको भ्रह्मी बना दिया तो प्रदीक का अभाव हो गया प्रदी का अभाव हो गया तो फिर उपासना नहीं हो सकती है फिर ज्ञान हो जाएगा तो यह समस्या उपासनाओं को उपासना ही रहने देना है तो उपासना का अपना प्रयोजन और फल है हां ये जो ये, यहां जो है ना आदित्य में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने पर जो फल मिलेगा वो आदित्य को ब्रह्म मान करके ज्ञान करने पर नहीं मिलेगा उसका अधिकारी नहीं है वो उपासना का अधिकारी इसलिए प्रदी का अभाव प्रसंग हम कोई भी प्रदी को अभाव नहीं करना चाहते जो जिस प्रतीक को लेकर के आराधना करते हैं जैसा अभी भगवान ने कहा वो प्रतीक को लेकर आराधना करे कोई बात नहीं लेकिन कोई भेदभाव करके झगड़ा करके आपस में ये ये नहीं करना चाहिए वो आप अपने भाव से कर लो और जब भाव ये भी रखो कि हम इसकी उपासना करते हैं तो परमात्मा से ही हमें फल प्राप्त होता ये भावना रखें आपका इष्ट कोई भी हो सकता है उस भावना पे तो जाओ लेकिन प्रतीका का प्रतीकत्व तो नष्ट नहीं करो प्रदीकत्व नष्ट करना तो ज्ञान के विषय में है तब तो उसको उपासना नहीं करनी चाहिए इसलिए उपासना प्रसंग हो जाएगा वो उपासना का अभाव हो जाएगा परमात्मा वाक्यम च इदम देखो क्या बोल रहे हैं कि तब तो ये परमात्मा वाक्य हो जाएगा उपासना का वाक्य नहीं तब तो ज्ञान की वाक्य हो जाएगा परमात्मा वाक्यम च इदम तदानिम तब तो फिर परमात्मा वाक्य हो जाएगा और ज्ञान के वाक्य हो जाएंगे तदस्य उपासना अधिकारों बाध्य था तब तो उपासना का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा ये तो उपासना कैसे करेंगे तो ज्ञान में चला गया ऐसा नहीं करना इसलिए देखिए व्यवहार में जिसको जैसा रखना चाहिए उसको परफेक्टली रखा इसलिए शंकराचार्य जी का अभी तक का जिनके शंकराचार्य जी का ये जो भाष्य है ब्रह्मसूत्र भाषा इसके तुलना में यह कहें कि तुलना में अभी तक कोई भाषा हुआ मतलब इतने परफेक्टली उन्होंने सबको समझाया सबको लेकर के अपने पक्ष रखा और जहां जो पक्ष रखा बिल्कुल स्पष्ट रखा कोई कंफ्यूजन नहीं रखा अभी यहां तो परमात्मा वाक्य को मानकर चल सकते हैं आपको आसान भी लगेगा मामला सुलझ जाएगा ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रकरण को देखना पड़ेगा प्रकरण तो उपासना का प्रकरण है अब उपासना का वाक्य को लेकर के सब परमात्मा में करे ऐसा तो हम नहीं करते ना परमात्मा वाक्य को उपासना में लाते जैसा दो लोग करते हैं परमात्मा संबंधी आयुक्त वाक्यों को भी सब उपासना में लाते हैं ऐसा हम नहीं करते ना उपासना वाक्य को उपासना में रखते कर्म वाक्यों में कर्म में रखते इसको रखते इसलिए कोई भाष्य समझना है पाष्य का स्वरूप क्या होता है और कैसे भाष्य लिखा जाता है और भाष्य के द्वारा कैसे अपने सिद्धांतों को कोई भी परिस्थिति में स्थापित करना कैसा है ये आपको ब्रह्मसूत्र भाष्य देखना पड़ेगा ना स्पष्ट है आप सब जगह लॉजिक भी लगाया है और कारण के बिना घुसने नहीं कहा और बिल्कुल यदि आपके पक्ष में कोई कमी है तो वो कमी को भी पहले प्रकट किया अब कितने सारे अधिकरण में आपने ही दोषों को प्रकट करके उसको फिर उत्तर दिया ऐसा देता और कोई भी ऐसा नहीं करता हमारा कोई दोष है तो उसको छुपाने की कोशिश करता छुपाएंगे तो, तो वो फिर छुपाते छुपाते वो तो फिर दोष आपके अंदर ही रह जाएगा फिर कभी सिद्धांत शुद्ध नहीं होगा इसलिए बिल्कुल परफेक्ट रचना शैली है ये देखने को मिलता है ब्रह्मसूत्र ऐसा ही बृदार्य उपनिषद में ऐसा ही फिर उपनिषद में क्या है उपनिषद का मंत्र के अनुसार चलना पड़ता है तो वहां वेद मंत्र होने के कारण वेद मंत्र का जो क्रम है उसी के अनुसार चलना पड़े यहां तो सब युक्ति से तर्क के अनुसार यहां चलेगा प्रमाण के द्वारा तो इसलिए यहां इस प्रकार किया जाता है तो कभी भी इन दोनों को मिलाओ मत इसलिए कहते हैं तदा उपासना अधिकार हो उपासना का अधिकार नष्ट हो जाएगा परिमित विकार उपादानम च व्यर्थम परिमित विकार उपादानम च व्यर्थम तब तो आप क्या है ये ब्रह्म को आदित्य ही मानना क्यों है एक आदित्य में क्यों पकड़ के रहे? ब्रह्म तो सब है ना तो ये परिमित लेना फिर व्यर्थ हो जाएगा अब ब्रह्म का सब विकार है तो सब विकार को फिर साथ में लेना चाहिए फिर केवल एक आदित्य को लेकर के बोलने में क्या होचित वो तो सभी तो ब्रह्म के बच्चे हैं तो इसीलिए परिमित विकार उपादान भी व्यर्थ हो जाएगा ऐसा करना का ही कोई मतलब नहीं रहेगा कि आदित्य का नाम क्यों लिया सबका नाम लेते जैसे सर्वम खल उदम ब्रह्म जैसे बोला ठीक है सर्वम खलु उदम ब्रह्म था जला नीति शांत वो भी उपासना ही है उपासना है ना सांडिल्य शा, विद्या वो दुर्गुण ब्रह्म की उपासना तो परिमित विकार उपादान तो व्यर्थ हो जाएगा यानी एक विशेष व्यक्ति का नाम ग्रहण करके यहां जो उपदेश दिया गया ये व्यर्थ हो जाए होगा यदि ये ये आदित्य का आदित्य विकार भाव को नष्ट कर दे तस्मा ब्रह्मणो अग्निर्वैश्वान इत्यादिवत अन्दृष्टि अध्यासे सति क्व किम दृष्टिध्यता संशय अब तक क्या बताया भाषिककार ने ये जो ब्रह्म दृष्टि उसका साथ ये जो अधिकरण बनाया ये अधिकरण बनेगा कि नहीं बनेगा ये अभी दिखा। पूर्व पक्ष आया नहीं है मतलब ये मामला को बनाना है कि नहीं बनाना क्योंकि ऐसे ही आप अधिकरण बना देंगे तो आप मुझे हल्के फुलके में अधिकरण बना दिया सोचेंगे तो वो मामला को पूरा गंभीर कर दिया मतलब सीरियस मैटर बना दिया ऐसा ऐसा इसमें प्रॉब्लम है और ये ये प्रॉब्लम होने से आपको संशय होगा क्योंकि आपको वाक्य देखने पर कोई संशय का कोई कुछ नहीं दिखता है लेकिन इसके अंदर ये ये प्रॉब्लम है इसके कारण ये संशय हो रहा है तो अधिकरण का औचित्य दिखा ये अधिकरण यहां अलग से मानना ही पड़ेगा ये कहा संशय क्योंकि संशय होने पर अधिकरण होता है ना फिर उसके बाद पूर्व पक्ष आएगा ऐसा होता है हाँ इसीलिए ये संशय यहां बिल्कुल तर्कसंगत है संशय का औचित्य है तस्मात ब्राह्मणों अग्निवैश्वान रहा ऐसा कहा किसी ने कहा कि ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है कोई ब्राह्मण है वो अग्निर और वो ब्राह्मण तो आग है और वैश्वान आग है ऐसा मतलब विश्व व्यापक अग्नि है वैश्वान रूप से अग्नि वो तो ब्राह्मण को ऐसा कहा अब वो कैसे होगा तो बोलते ये इत्यादिवत इत्यादि में जैसा होता है अन्यत्र अन्य दृष्टि अध्यास ब्राह्मण में अग्नि वैश्वान दृष्टि कर रहा ब्राह्मण तो अग्निवैश्वान नहीं होता है लेकिन ब्राह्मण में अग्निवैश्वर दृष्टि कर रहा है तो अन्यत्र में अन्य दृष्टि को अध्यास कर रहा यही अध्यास वा उपासना बोलते पहले हमने अध्यास भाषा में कहा था कि 19 प्रकार के अध्यास का विस्तार किया था उसमें एक अध्यास ये भी है ये तो शास्त्र के द्वारा व्यतीत होता है ये के द्वारा नहीं होता बाकी सब अध्यास अज्ञान के होता है उन्नीस प्रकार का वहां विस्तार से बताया जो जो लोग नहीं सुने हैं वो सुन लेना बाद में जो रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको अध्यास भाष्य में ये विस्तार से किया हुआ है उसको सुन ले तो उसमें एक अध्यास होता है इसको अध्यासिक उपासना करते जैसे हम बोल रहे हैं ना ये अध्यास कर रहा रहे आरोपित कर आरोपित करके अन्य में अन्य दृष्टि दिया तो क किम दृष्टि ही अध्यक्षता अब तो ये आ है ना तो अभी किसमें क्या दृष्टि करनी चाहिए तो समझे होगा ही क्योंकि ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करना आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करना क्या करना है यह तो निश्चित है कि आदित्य ब्रह्म विकार होने से आदित्य को ब्रह्म मान करके सब वासना को हटा देना यह तो नहीं करना यहां यहां क्योंकि प्रसंग वो नहीं है वो वासना का प्रसंग है ब्रह्म विद्या का प्रसंग नहीं इसलिए ऐसा नहीं करना किंतु दृष्टि रखकर के हमें अध्यास करके उपासना करने पड़ेगा वो कैसे उपासना होगी इस विषय में ये संशय अवश्य उपस्थित हो सके इसी के थोड़ी सी ठीका नीचे देखे न्याय निर्णय में प्रपंच प्रविलय द्वारा आ, उसी के पहले पहले पंक्ति में ये न्याय निर्णय देखे पहले पंक्ति प्रविलय परमेव वाक्यम न उपास्तिपरमित आशंक्या उपासीदी श्रुति विरोधात्म विद्या ये वाक्य को आदित्य ब्रह्म है प्राण ब्रह्म है इत्यादि वाक्य को तत्त्वमस्य तत्व वाक्य के समान अथवा सर्वम घल ब्रह्म, इत्यादि वाक्य के समान प्रविलय पर मान करके करें ये सबका लेकर के ब्रह्म को श्रेष्ठ रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ प्राण ब्रह्म आदित्य ब्रह्म इत्यादि कहा ऐसा क्यों नहीं मान सकते ऐसे आशंका करते हैं तो सरल हो जाएगा ना अब कहते हैं ऐसा नहीं होगा यहाँ जो है ना उपासी आया है उपासीदाया उपासी उपासना अधिकार में इसलिए नहीं होगा कहा परमात्मा वाक्यम पर इत्यादि से कहा आगे प्रपंच प्रविलय द्वारा परमात्मा वाक्यस्य परमात्म ग्रहण कतिपय आदिग्रहणमथकम ये होगा प्रपंच प्रविलय द्वारा परमात्मा का ग्रहण यदि कराना है तो ये कुछ शब्दों को ही ग्रहण करके या कुछ विकारों को ग्रहण करके कहना व्यर्थ हो जाए आदित्य आदि को ही ग्रहण करके कहने का कोई तात्पर्य फिर नहीं रहेगा तो सुधी ने आदित्य का ग्रहण किया है उसका कोई विशेष तात्पर्य मानना पड़ेगा या, पड़े? या प्राण का ग्रहण किया मन का ग्रहण किया विद्युत का ग्रहण किया किसी का भी ग्रहण किया तो उसमें क्या कारण है ऐसा देखना पड़ेगा नहीं तो सर्वम बोलता सर्व शब्द का प्रयोग करते सामान्य रूप से सभी को लेना होगा तो ऐसा कहेंगे तो विशेष विशेष को लिया तो विशेष उपासना का ही शब्द आया है ऐसा करना चाहिए सर्वोपलक्षणार्थम तथग्रहण मुख्य संभवे लक्षण आयोग आदित्य तब तो वो सुनने वाला भी तो बुद्धिमान है वो कहता है ऐसा हमेशा थोड़ी जरूरी है कि जब सबको लेना चाहिए तो सबके नाम बोलना है ऐसा कोई जरूरी नहीं एक को बोलने के बाद बाकी का उपलक्षण किया, किया जाता है, अर्थात एक का ग्रहण करके उपलक्षण किया जाता है उपलक्षण करके अन्य अन्य को भी लिया जा सकता है, आदित्य मुख्य है आदित्य को ले लिया मुख्य को ले लिया तो बाकी का हो गया ऐसा होता है इसीलिए यहां भी ऐसा होगा आदित्य का ग्रहण करने का अर्थ केवल आदित्य नहीं लक्षणा के द्वारा सबका ग्रहण हो जाएगा तो कहते ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए जब शक्तिवृत्ति से साक्षात आपको लगता है उस समय लक्षणा नहीं करनी चाहिए नहीं तो फिर आपके पास लक्षणा ही रहेगी फिर यथार्थ अर्थ नहीं रहेगा आदित्य बोला तो भी ब्रह्म किसी का कुछ बोला तो भी ब्रह्म फिर सब बोला तो ब्रह्म हो गया तो फिर इनका तो नाम का ही कोई मतलब नहीं कोई काम भी नहीं होगा बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा नहीं होता जहां शब्द ग्रहण से अर्थ का ज्ञान नहीं होता तात्पर्य बोध नहीं होता तापर्य बोध नहीं होता है तब वहां लक्षणा करते तो तात्पर्य बोध हो जाता है तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए तो तात्पर्य बोध के लिए जो जो हेदु बताए हैं जैसे षडलिंग एक हेतु है जो आरंभ से लेकर के अंत तक क्या कहा पर इसका क्या बीच में आवृत्ति किया इत्यादि होता है उपक्रम अभ्यास व पूर्वदाफलम इत्यादि जो होता है षडलिंग उसके कारण उसके निमित्त से भी आप निश्चय करते हैं उसके बाद विशेष निमित्त लेकर के का वाक्य प्रकरण स्थान आदि इत्यादि जो हेतु है षडलिंग है इनको लेकर के भी निश्चय किया जाता इन सब से जिसका निश्चय नहीं हो पाता है तब वहां लक्षणा करनी होती इसलिए सर्वत्र लक्षणा नहीं करते हैं। यहां आदित्य बोल दिया तो आदित्य से सबको लेना ऐसा नहीं ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि लक्षण ऐसा ऐसे स्थान में नहीं होती है इसके विवेक का चाहिए आपको इस प्रकार से दो पक्ष खड़ा कर दिया ये पूरे भाष्य में भाष्यकार ने पक्षद्वय आयोग मतलब वादी प्रतिवादी को बनाया वादी प्रतिवादी को बनाया बिना कैसे आगे जाएंगे दो पक्ष बना करके संशय खड़ा कर दिया और फिर अभी क्या है संशय खड़ा कर दिया मतलब वो केस बना करके फाइल कर दिया ये केस हो गया ऐसा एक केस है अभी हमें इस पर चिंतन करना है बात करना है तब वो पूछेंगे अभी उसको क्या है वो एक पक्ष बैठा हुआ है उनको पूछेंगे आप पहले बोलिए आप आपका क्या खाना है इस विषय में तो वो खड़े होकर के बोलता है तत्र अनियमो नियमा कारण शास्त्र से तो प्रतिवादी बोलता है वो खड़े होकर बोलता है वो ये है ना इसका कोई नियम का कारण तो कोई है ही आप मामला तो बना दिया ठीक है लेकिन ये आदित्य को ब्रह्म मानना या ब्रह्म को आदित्य मान के उपासना करना या दोनों में से किसके उपासना करना इसको नियम करने के लिए कोई कारण हमें नहीं दिखता नियम मतलब निश्चित कर दिखता तो अनियम अनियम होगा क्यों नियम कारिणा नियम करने वाला शास्त्रस्य से अभाव नियम करने वाला कोई शास्त्र वाक्य कुछ प्राप्त नहीं होता यहां आदित्य को ब्रह्म ही मानना चाहिए ऐसा कोई शास्त्र वाक्य या ब्रह्म को आदित्य मानना चाहिए ऐसा भी नहीं है तो क्या है अब जैसा जैसा आपको लगेगा वैसा करो ठीक है उसमें क्या ऐसा करके वो प्रतिवादी अपने पक्ष बोल करके समाप्त किया और नहीं एक और बोलता है अथवा एक और विकल्प देता है या तो नियम कारण के अभाव से इसको अनियम मानो अथवा आदित्यादि दृष्टा या एवं ब्रह्मी कर्तव्या इतम प्राप्त अथवा आदित्यादि दृष्टि ही ब्रह्म में करनी चाहिए यानी ब्रह्म में आदित्यदि दृष्टि करनी चाहिए तो उपास्य कौन बनेगा है नहीं सुनो क्या अथवा आदित्यादि दृष्ट एवं ब्रह्मणि कर्तव्या आदित्यादि दृष्टि ही ब्रह्म में करना चाहिए प्रतिवादी बोल रहा है। तो अभी यहां दृष्टि क्या है और उपास्य क्या दो है ना हमारे पास एक तो दृष्टि दूसरा उपास्य जो आलंबन है आ, यहां दृष्टि क्या है क्या? उपास्य क्या उपास्य है। ब्रह्म है दृष्टि दृष्टि आदित्य है हां ऐसा है तो क्योंकि ब्रह्म में आदित्यदि दृष्टि यह शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना आदित्य की दृष्टा तो उपास्य कौन बनेगा ब्रह्म बनेगा और दृष्टि करना आदित्य हो ऐसा है उनका पक्ष तो अपने पक्ष बोल दिया एवं ही आदित्यदि दृष्टि भी ब्रह्म भवति। पक्ष बोल दिया तो तर्क भी देना चाहिए ये इस प्रकार करने से ही आदित्यादि दृष्टियों से ब्रह्म उपासित हो जाएगा उपासित उपासना उपासना, उपासित उपासना किए हुई हो जाएगी तो आदित्यादि दृष्टि भी आदित्यादि दृष्टियों से ब्रह्म उपासित ब्रह्म उपासित हो जाएगा क्यों क्योंकि हम ब्रह्म में आदित्य दृष्टि कर रहे को दोष है नहीं ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करना कोई छोटी बात हो तो उपास ब्रह्म उपास हो जाएगा अच्छी बात है ब्रह्म उपासना चाहवा दीदी शास्त्र मर्यादा देखो तर्क देता बोलता है बोलते ब्रह्म उपासना करना ऐसे फल मिलेगा वो आप बार बार कहते रहते ब्रह्म की उपासना करो तो फल मिलेगा ब्रह्म की उपासना करो तो फल मिलेगा तो हम आदित्य आदि दृष्टि से ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो फल मिलेगा शास्त्र मर्यादा शास्त्र मर्यादा मैंने शास्त्र का नियम शास्त्र ऐसे ही कहता रहता शास्त्र नियम को मान करके हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म की उपासना हो जाएगी तस्माद् न ब्रह्म दृष्टि आदित्यादी शू ये प्रतिवादी ने अपने पक्ष बोल करके वाद करके बैठ गया इसलिए हम क्या मानते हैं तस्माद न ब्रह्म दृष्टि आदित्य दिशु आदित्य में ब्रह्म दृष्टि नहीं फिर क्या है ब्रह्म में आदित्यदि दृष्टि करे क्योंकि वो शास्त्र मर्यादा है और वो करने पर आदित्यदि दृष्टि भी रहेगी ब्रह्म उपासित भी हो जाएगा कुल मिला करके सब कुछ ठीक हो जाएगा करके अपना आ, आ, वाद करके बैठ गया इसलिए एवं प्राप्ति ग्रूमा अभी ऐसे प्राप्त हो गया मैने एक पक्ष ऐसा हो गया पक्ष होने के बाद में ये कहना चाहता है किसी के न्याय में टीका नीचे देखिए ये ऊपर से पांचवें पंक्ति में ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय बता रहे यथा आत्यंतिक भेदो नाम अहंग्रहा भावे अभावे हे हेतु तथा तेषु ब्रह्म धी नियामकम न किंचित दृष्ट तस्माद अनियम ये अनियम क्यों कहा यानी ये एक अन्यतर पक्ष को लेने में हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखता दोनों बराबर बलवा नहीं आदित्य हो ब्रह्म हो दोनों में समान व्यक्ति बैठी हुई है तो पता ही नहीं है इसीलिए ऐसा करना है कहा तो अनियम हो जाएगा तो कोई जो है ब्रह्म को आदित्य मानकर के उपासना करेंगे कोई आदित्य को ब्रह्म मानकर उपासना करेंगे दोनों ठीक ही होगा लेकिन यथा आत्यंतिक भेदो नामादिशु ये, ये नाम आदि जो उपासना के बारे में पिछले अधिकरण में कहा था इनमें तो आत्यंतिक भेद है बिल्कुल अलग अलग है नाम जो है ना ये ब्रह्म से अलग है तो नामादि अत्यंत भिन्न है उसमें अहंग्रह अभावे उसमें क्या कहा था कि उन प्रतीकों को नामाविधि प्रतीकों को अहंग्रह नहीं कर सकता है कहा था क्यों ये अत्यंत भिन्न है बोला कि प्रतीक तो समाप्त हो जाएगा और परस्पर प्रतीकों में आत्मभाव नहीं होता है जैसे वो प्रतीक है वैसा ही अहंग्रह है इसलिए इस प्रकार से नहीं होगा करके कहा था कि नाम को आत्मा मान के उपासना नहीं कर सकते यह पूर्व में कहा था वहां हेदु था क्या हेदु था वहां अत्यंतिक भेद हेदु था किंतु तथा तेवे व्रह्मधि नियामकम न किंचित दृष्टा तो उसी प्रकार उनमें ब्रह्म बुद्धि करने के लिए कुछ भी नहीं दिखा कोई हेतु नहीं दिखा उसमें करने के लिए क्या हेदू था आपने तो कहा नाम ब्रह्म उपास सी वहां कोई हेतु तो बताया नहीं यह कहा कि नाम को आत्मा मानकर के उपासना नहीं करना नाम को ब्रह्म मानकर के उपासना ऐसा कहा और उसके लिए कोई कारण बताया क्या बोलते नहीं बताया आपने वहां कोई कारण बताते तो वह कारण हम यहां लाते आपके पास कोई कारण है नहीं नाम को ब्रह्म मानकर के उपासना करने का क्या कारण है आपके पास जब नाम को आप मिथ्या बोलते हो और बाद में बोलते हो उसमें ब्रह्म मानकर उपासना करो और ब्रह्म मानकर के उपासना करने से जो मिथ्या नाम है नाम रूप मिथ्या बोलते हैं और मिथ्या नाम रूप को ब्रह्म मानकर के उपासना करने पर यथा नामस्वत या, ना, नामस् कदम तावत अस्त यथा कामचारों बहती ये फल बताया कैसा होगा आप जो है वो ऐसे ही बिना कारण से बताते रहते हैं तो इसीलिए हमें लगता है कि यहां भी कोई कारण नहीं है यहां भी कोई नियम नहीं इसलिए उस, उन्होंने उसको पकड़ा कोई कारण तो बताया नहीं ना तो अनियम आठ ठीक है शास्त्र बताया तो हम करेंगे लेकिन कोई नियम नहीं नियम तो बताया भी नहीं शास्त्र ने कि हम आदित्य को ही ब्रह्म मानना है या ब्रह्म को ही आदित्य मानना है ऐसा तो बताया ही नहीं है वो इसलिए वो हम करते हैं ऐसे करके उनका तर्क है उत्कृष्ट निकृष्ट ए और उत्कृष्ट में उपास्यम फल विशेषवत्वा राजाधिवत इत्याशं क्या तब वहां सुन, सुनने के लिए जो बैठा था ना वो प्रतिवादी को पूछता है अरे ये तो हमने पहले भी बताया तो ये लोक में सारा प्रसिद्ध है उत्कृष्ट और निकृष्ट में उत्कृष्ट की उपासना होती है निकृष्ट की नहीं होती है। जैसे राजा आदि को होते तो राजा आदि को उपासना होती है और तो सामान्य लोगों को नहीं होता इसलिए आदित्य तो एक सामान्य विकार है बोलते हैं ऐसा नहीं साक्षात पूर्व पक्ष में तब पूर्व पक्ष अपना जो है दिल खोल करके बोलता है क्या बोला कि आदित्य आदि दृष्टा एवं ब्रह्मी कर्तव्य इसलिए हम कहते हैं कि करना तो फिर आदित्य आदि दृष्टि ब्रह्म में करनी चाहिए ब्रह्म उपास्य होगा और आदित्यादि दृष्टि करेंगे तो ब्रह्म को आदित्य मान करके उपासना करें ऐसा भी है ऐसा कर सकते हैं तो आदित्यादि शब्दा प्रथम श्रुदान अनुरोधे न चरम श्रुतम ब्रह्म पदम ने तथा सदी फलाभाव आपात आदित्य देखो फिर एक बीच में पूछता है बीच में पूछने वाले भी बुद्धिमान होते हैं वो सोचता है कि नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना अब ऐसा यहां है कि आदित्य ब्रह्मा ऐसा दो पद आया इसमें प्रथम पद क्या है आदित्य है और द्वितीय पद ब्रह्मा है आपको दोनों में समान विभक्ति दिखाई पड़ रहे फिर भी एक तो नियम है ना कि प्रथमा श्रुदा नाम अनुरोधे न चरम श्रुदम ऐसा नियम है कि पहले पहले जो सुना है उसी के अनुसार दूसरे तीसरे को लगाना चाहिए यानी पहले सुना हुआ अर्थ को ग्रहण करके दूसरे सुनावा तीसरे सुनावा का अर्थ का ग्रहण होता है अर्थ ग्रहण तो क्रम से होगा ना एक सक्सेसी प्रोसेस में होता है कि पहले एक शब्द सुनते हैं दूसरा शब्द सुनते हैं तीसरा शब्द सुनते हैं तो और उसके बाद जब अंतिम शब्द सुनेंगे तो आपको वाक्यार्थ ज्ञान होता है वो सारे शब्द का अर्थ ग्रहण करते जाते ऐसा होता तो इसमें क्या है पहला शब्द सुनकर के जब आखिरी शब्द तक पहला शब्द का स्मरण नहीं रहा तो उसको वाक्यार्थ ज्ञान होता तब वो इधर उधर घूमता क्यों बुद्धि जो है ना उतने ग्रहण योग्य नहीं, नहीं है दो चार शब्द एक साथ आ गया तो फिर वो जाती है तो पता नहीं चलता तब तो आपको वाक्य ग्रहण नहीं होगा इसीलिए जो वक्ता होते हैं उनको ये नियम कहा गया कि हो सके तो छोटा छोटा वाक्य बना करके आ, बोलना तो उसमें क्या होता है सब लोग सामान्य में ग्रहण कर सकते हैं आप एक वाक्य कहीं से शुरू किया और दो तीन मिनट तक वो चलाते रहे फिर वो बाद अंत में जाकर के बड़ा जो है एक पैराग्राफ पूरा एक वाक्य बना दिया तो सामान्य लोग तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाए तो बुद्धि बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि पूर्व पूर्व पद सारे लगा करके सारे लाइन में खड़ा करके उसके अर्थ को ग्रहण करके उसके बाद में अंत में शब्द जब आएगा तब जाकर के वाक्य अर्थ जान होता ऐसा नियम है उस नियम के अनुसार देखा जाए तो यहां क्या मालूम पड़ता है कि आदित्यो ब्रह्मा ऐसा सुना तो पहले आदित्य शब्द सुना तो आदित्य का ज्ञान हो गया दूसरा ब्रह्म शब्द सुना तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो इसमें क्या होगा कि जो पहले सुना है उसके द्वारा दूसरे सुना है तो वो ब्रह्म पद को आदित्य के अनुसार लेके जाएंगे तो ब्रह्म पद हम मतलब आदित्य पहले आ गया तो आदित्य का बोध होने के बाद ब्रह्मपद का बोध हो गया तो इसका मतलब वो दोनों का संबंध ऐसा करके हम आदित्य को ब्रह्म मान करके उपासना करेंगे ऐसा हो सकता तब कहता है नहीं फलाभा उसमें कोई फल नहीं होता है क्योंकि फल क्या है ये ब्रह्म उपासन च तो फलावती शास्त्र मर्यादा ये प्रतिवादी ने कहा कि ब्रह्म उपासन में ही फल मिलता है आदित्य के उपासना करने से फल नहीं कहा शास्त्र मर्यादा मतलब शास्त्र में प्रसिद्ध है पक्ष तो ये फलित दोनों पक्ष का फल यही है कि हम जो है ना ब्रह्म दृष्टि आदित्यादिशु आदित्यादि में ब्रह्म दृष्टि नहीं करेंगे ऐसा बोल करके अब अपने पक्ष करके बैठ गया और उसके बाद अभी उत्तर देंगे आदित्यादि दृष्टिया ब्रह्म उपास्य में प्राप्त यहाँ आदित्यादि दृष्टि से ब्रह्म उपास्य होगा ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांत यदि सिद्धांत एवं प्राप्त भ्रू सिद्धांत यहाँ ये ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा सूत्र है ब्रह्म दृष्टि आदित्यादिषु से आदित्य कार लगाया कि ब्रह्म दृष्टि ही होगी आदित्यादि में उल्टा नहीं होगा मैंने दृष्टि यहां ब्रह्म की और उपास आदित्य ऐसा हो जाएगा इस प्रकार से है कस्मा उत्कर्ष आदित्यादि से कामितमु पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांतिराज